श्री गर्ग सीता श्री मथुरा खंड चौथा अध्याय श्री कृष्ण का गोपियों के घरों में जाकर उन्हें सांत्वना देना तथा मार्ग में रथ रोककर खड़ी हुई गोपांगनाओं को समझा कर उनका मथुरापुरी की ओर प्रस्तुत होना श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार कहती हुई गोपांगनाओं के अत्यंत विरह क्लेश को जानकर भगवान श्री कृष्ण उन सबके घरों में गए मिथिलेश्वर जितनी वृद्धांगनाएं थीं उतने ही रूप धारण करके भगवान श्रीहरि ने स्वयं सबको पृथक पृथक समझाया श्री राधा के भवन में जाकर देखा कि वे सखियों से घिरी हुई एकांत स्थान में मुरछित पड़ी है तब उन्होंने मधु में मुरली बजाई वंशी की ध्वनि सुनकर श्री राधा सहसा आतुर होकर उठी उन्होंने आँख खोल देखा तो श्री गोविंद सामने उपस्थित दिखाई दिए जैसे पद्मनी कमलिनी कुल वल्लभ सूर्य का दर्शन करके प्रसन्न हो जाती है उसी प्रकार पद्मनी नायक श्री राधा अपने प्राण वल्लभ को सामने देखकर आनंद में मग्न हो गई और उन्होंने उठकर वहां पधारे हुए श्याम सुंदर के लिए सादर आसन दिया कमल नैनी श्री राधा के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी वे अत्यंत दीन होकर शोक कर रही थी अतः भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा श्री भगवान बोले भद्रे राधिके तुम्हारा मन उदास क्यों है तुम इस तरह शोक न करो अथवा मेरी मथुरा जाने की इच्छा सुनकर तुम वीर से व्याकुल होगी हो देखो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं इस पृथ्वी का भार उतारने और कंसादी असरों का संहार करने के लिए तुम्हारे साथ इस भूतल पर अवतीर्ण हुआ हूँ अतः अपने अवतार के उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं मथुरा अवश्य जाऊँगा और भूमि का भार उतारूंगा तत्पश्चात शीघ्र यहां आऊंगा और तुम्हारा मंगल करूंगा नारद जी कहते हैं जगदीश्वर श्रीहरि पराबानल से दग्ध लता की भांति मूर्चित हो गई और उनमें कम्प रोमांच आदि सात्विक भाव प्रकट हो गए उस अवस्था में वे अपने प्राणवल्लभ से बोली श्री राधा ने कहा प्राणनाल तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवश्य मथुरापुरी को जाओ परंतु मेरी इस निश्चित प्रतिज्ञा को भी सुन लो यहाँ से तुम्हारे चले जाने पर मैं शरीर को कदापि धारण नहीं करूँगी यदि तुम मेरी इस प्रतिज्ञा या शपथ पर ध्यान नहीं देते हो तो दूसरी बार पुनः अपने जाने की बात कहकर देख लो मैं तुरंत कथाशेष हो जाऊँगी मेरे प्राण अजहरों की राह से निकल जाने को अत्यंत आकुल है ये कपूर की ढोलिकड़ों के समान शीघ्र ही उड़ जाएगी श्री भगवान बोले के मैं वेद स्वरूपा अपने वाणी को तो टाल देने में समर्थ हूँ किंतु अपने भक्तों के वचन की अवहेलना करने की शक्ति मुझमें नहीं है पूर्व काल में गोलोक में जो कलह हुआ था उस समय दिए गए श्री दामा के हिसाब से मेरे साथ तुम्हारा सौ वर्षों तक वियोग अवश्य होगा इसमें संचय नहीं है कल्याणी राधिक शोक न करो मैंने तुम्हें जो वरदान दिया है उसको स्मरण करो प्रत्येक मास में वियोग दुख की शांति के लिए एक दिन मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा श्री राधा ने कहा अरे प्रत्येक मास में एक दिन मेरी वियोग व्यथा को शांत करने के लिए यदि तुम दर्शन देने नहीं आओगे तो मैं असह्य दुख के कारण अपने प्राणों को अवश्य त्याग दूंगी लोकाभिराम, जनभूषण विश्वदीप मदन मोहन जगत के पाप ताप को हर लेने वाले आनंदकंद यदकुल नंदन नंदकिशोर आज मेरे सामने अपने आगमन के विषय में शपथ खाओ श्री भगवान बोले रमभोरू राधे यदि तुम्हारे वियोग काल में प्रति मास एक दिन मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए न आऊं तो मेरे लिए गौ की शपथ है मैंने यहां जो कुछ कहा है मेरे उस वचन को तुम संशय रहित और निष्कपट समझो जो बिना किसी हेतु के निश्चल भाव से मैत्री को निभाता है वही पुरुष धन्यतम है जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है वह स्वार्थरूपी पट से आच्छादित लम्पट नटमात्र है उसे धिक्कार है जैसे यहाँ कर्मेंद्रिया रस रूप गंध स्पर्श एवं शब्द को नहीं जान पाती उसी प्रकार जो सकाम भाव रखने वाले मुनि हैं वे उस निरपेक्ष स्वरूप एवं निर्गुण गुण परम सुख को किंचन मात्र भी नहीं जानते जो लोग समदर्शी जितेंद्रिय अपेक्षा रहित एवं महान संत हैं वे ही उस कामना रहित मेरे परम मुख का परम सुख का अनुभव करते हैं ठीक उसी तरह जैसे ज्ञानेन्द्रिया ही रस आदि विषयों को जान पाती हैं भामिनी मन के सारे भाव पारंपरिक हैं एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं इसलिए किसी एक ही तरफ से प्रीति नहीं होती दोनों ही ओर से हुआ करती है अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है राधे जैसे भांडीर वन में तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ था उसी प्रकार फिर होगा सत्पुरुषों द्वारा जिस सतपुरुषों का जिस हेतु रहित प्रेम का आश्रय लिया जाता है उसे भी संत महात्मा निर्गुण ही मानते हैं जो लोग तुझ राधिका और मुझकेशों में उसी प्रकार भेद की कल्पना नहीं करते जिस प्रकार दुग्ध और उसकी धवलता में भेद संभव नहीं है वे निष्काम भाव के कारण उद्दीप्त हुई भक्ति से युक्त महात्मा पुरुष ही मेरे उस ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं ब्रम्भोरु जो कुबुद्धि मनुष्य इस भूतल पर तुझ राधिका और मुझकेशव में भेद दृष्टि रखते हैं वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक कालसूत्र नरक में पड़कर दुख भोगते हैं श्री नारद जी कहते राजन इस प्रकार श्री राधा तथा समस्त गोपी गणों को आश्वासन दे नीत कुशल भगवान गोविंद नंद भवन में लौट आए तदनंतर सूर्योदय होने पर नंद आदि गोप छकड़ों द्वारा भेंट सामग्री भेजकर स्वयं रथारूढ़ हो वे सब के सब श्री मथुरापुरी को गए राजन बलराम और श्री कृष्ण के साथ अपने रथ पर आरूढ़ हो नंदिनी पुत्र गांधिनी पुत्र अक्रूर ने मथुरापुरी के दर्शन के लिए उद्यत हो वहां से प्रस्थान किया मार्ग में कोटि कोटि गोपांग खड़ी हो क्रोध और मोह से विभल होकर श्री कृष्ण का ब्रज से प्रस्थान देख रही थी वे अक्रूर को क्रूर क्रूर कहकर पुकारती हुई कटु वचन सुनाने लगी और जैसे बादल सूर्य को आच्छादित कर देते हैं उसी प्रकार गोपियों के समुदाय ने अक्रूर के रथ को चारों ओर से घेर लिया राजन भगवान के विरह से व्याकुल हुई गोपियों ने अक्रूर के रथ को उनके घोड़ों को और सारथी को भी लाठियों द्वारा जोर जोर से पीटना आरंभ किया लाठियों के प्रहार से घोड़े वहां इधर उधर उछलने लगे गोपियों की दो अंगुलियों की चोट से सारथी उस नीचे जा गिरा। लोक लज्जा को ने बलराम और के देखते देखते को नीचे खींच लिया और अपने कंगनों से उनके ऊपर चोट करना आरंभ किया गोपी समुदाय की वह सेना देखकर बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने गांधनी नंदन अक्रूर की रक्षा करके गोपांगराओं को समझाया ब्रजांगनाओं चिंता न करो मैं आज संध्या को ही लौट आऊँगा इन अक्रूर जी के सामने ब्रजवासी हमारी हंसी न उड़ावे ऐसा प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए यो कर कर बलदेव जी तथा अक्रूर के साथ श्री कृष्ण सुंदर वेगशाली अशुओं की सहायता से रथ उस मथुरापुरी की ओर चल दिए जो यादवों के समुदाय से सुशोभित थी जब तक उन्हें रथ उसकी ध्वजा अथवा घोड़ों की टाप से उड़ाई हुई धूल दिखाई देती रही तब तक अत्यंत मोहवस गोपियाँ पथ पर ही चित्रलिखित थी खड़ी रही श्रीहरि की कही हुई बात को याद करके उनके मन में पुनर्मिलन की आशा बन गई थी इस प्रकार से गर्ग सीता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाशु संवाद में श्री कृष्ण का मथुरापुरी को प्रयाण नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ